महाभारत आदि पर्व आदिपर्व द्विशतमोध्याय धृतराष्ट्र और दुर्योधन की बात की शत्रुओं को वश में करने के उपाय वाच धृतराष्ट्रवाच अहमप्यमेत यहाँ विवेक् नहमी सक्षा मिथुर प्रति क्षित्ष ने कहा बेटा मैं भी तो वही करना चाहता हूँ जैसा तुम दोनों चाहते हो परंतु मैं अपनी आकृति से भी विदुर पर अपने मन का भाव प्रकट होने देना नहीं चाहता तदस्तेषाम गुणाद कीतया भी विशेषतः नामबुद्धेत विदुर ममाभि प्रायत इसलिए विदुर के सामने विशेषतः पांडवों के गुणों का ही बखान करता हूँ जिससे वह इशारे से भी मेरे मनोभाव को न तार सके यज्ञ त्व मन से, से प्राप्त तद्रवि ही सुयोधन राधे यन्य से यज्ञ प्राप्त कालम बता सुयोधन और कर्ण तुम दोनों समय के अनुसार जो कार्य करना आवश्यक समझते हो वह शीघ्र मुझे बताओ दुर्योधन अध्यतान विप्रये पांडव दुर्योधन बोला पिताजी आज अत्यंत गुप्त रूप से कुछ ऐसे चतुर ब्राह्मणों को नियुक्त करना चाहिए जिनके कार्यों पर हमारा पूर्ण विश्वास हो हमें उनके द्वारा पांडवों में से कु और माद्री के पुत्रों में फूट डालने की चेष्टा करनी चाहिए अथवा द्रुपदो राजा महद्भिवेत्तसचय पुत्राश्चा प्रलोभनताम आमाश्च परजे राजा कुंती पुत्र युधिष्ठि अथ त्रवेश निवास रोचयंतु अथवा धन की बहुत बड़ी राशि देकर राजा द्रुपद उनके पुत्र तथा मंत्रियों को सर्वथा प्रलोभन में डालना चाहिए जिससे पांचाल नरेश कुंती नंदन युधिषि को त्याग दे उन्हें अपने घर और नगर से निकाल दे अथवा वे ब्राह्मण लोग पांडवों के मन में वहीं रहने की रुचि उत्पन्न करें यहां दो सब्वा संवर्णय तो पृथक पृथक ते भिद्यमान तथव मना कुर पांडवा वे अलग अलग इन सभी पांडवों से कहे कि हस्तिनापुर का निवास आप लोगों के लिए अत्यंत हानिकारक होगा इस प्रकार ब्राह्मणों द्वारा बुद्धि भेद उत्पन्न कर देने पर संभव है पांडव लोग अपने मन में वही पांचाल देश में ही रहने का निश्चय कर लें। अथवा कुशला के चेंदुपाय निपुणा न इतरे तरत पार्था भेदयंत अनुरागत अथवा कुछ ऐसे मनुष्य भेजे जाएं जो उपाय ढूंढ निकालने में चतुर तथा कार्यकुशल हों और प्रेम पूर्वक बातें करके कुंती पुत्रों में परस्पर फूट डाल दें दे बुद्धापयंतवा कृष्णा बहुत ताकत अथवा पांडवा तस्म भेदयंत तत सताम अथवा कृष्णा को ही इस प्रकार बहका दे कि वह अपने पतियों का परित्याग कर दे अनेक पति होने के कारण उसका किसी में भी सुदृढ़ अनुराग नहीं हो सकता अतः उनका परित्याग कराना सरल है अथवा वे लोग पांडवों को ही द्रौपदी की ओर से विलक कर दे और ऐसा होने पर द्रौपदी को उनकी ओर से विरक्त बना दे भीम से नश्यवाजन मृत्यु विधीयता छन्न सहिते तेषा पला अथवा राजन उपाय कुशल मनुष्य छिपे रहकर कर भीमसेन का ही वध कर डाले क्योंकि वही पांडवों में सबसे अधिक बलवान है कौन तेज़ कौनते यहां नही तीक्षण सूर चेषा तय पराजनम् उसी का आश्रय लेकर कुंती नंदन युधिष्ठिर पहले से ही हमें कुछ नहीं समझते वह बड़े तीखे स्वभाव का और सूरवीर है वही पांडवों का सबसे बड़ा सहारा है तस्में हतो हतो जस यतिषंथे ना सही ते शाम और उत्साह नट हो जाएगा राजन उसके मारे जाने पर पांडवों का बल और उत्साह नष्ट हो जाएगा फिर वे राज्य लेने का प्रयत्न नहीं करेंगे भीमसेन ही उनका सबसे बड़ा आश्रय है अजय योज अर्जुन संखे पृष्ठ गोपे बिको दरे अमृते फालगुनो युद्धे राधे यीमसेन को पृष्ठ रक्षक पाकर ही अर्जुन युद्ध में अजय बने हुए हैं यदि भीम न हो तो वे रणभूमि में कर्ण की एक चौथाई के बराबर भी नहीं हो सकेगा तेजानास्त दौरबल्यम भीमसेनामृत महत अस्मान बलवतो ज्ञातवा नतीष्यंत दुर्बलाह भीमसेन के बिना अपनी बहुत बड़ी दुर्बलता का अनुभव करके वे दुर्बल पांडव हमें अपने से बलवान जानकर राज्य लेने का प्रयत्न नहीं करेंगे इहागते सुतु सु निधिवर्ति वर्तिषु सु प्रवर्तिष्यामहे राजन यथाशास्त्र निबरण राजन अथवा यदि वे यहाँ आकर हमारी आज्ञा के अधीन होकर रहेंगे तब हम नीतिशास्त्र के अनुसार उनके विनाश के कार्य में लग सके जाएंगे अथवा दर्शनीजा भी प्रमदा भीलोभ्यताम एकत्र एक कौन तेज तथा कृष्णा विरज्यता अथवा देखने में सुंदर युति स्त्रियों द्वारा एक एक पांडव को लुभाया जाए और इस प्रकार कृष्णा का मन उनकी ओर से फेर दिया जाए प्रेषताम तय राधेय तम आगमना ये प्रकार य आप्तकार भीम अथवा पांडवों को यहाँ बुला लाने के लिए राधानंदन कर्ण को भेजा जाए और यहाँ लाकर विश्वसनीय कार्यकर्ताओं द्वारा विभिन्न उपायों से उन सबको मार गिराया जाए एक तम अप्युपायाना जस्ते निर्दोष प्रयोग तयोगा कालोति वर्त कृत विश्वास ध्रुवदेव पार्थिव सभे तावधे वित सम न श्या ततः परम पिताजी इन उपायों में से जो भी आपको निर्दोष जान पड़े उसी से पहले काम लीजिए क्योंकि समय बीता जा रहा है जब तक वे राजाओं में श्रेष्ठ द्रुपद पर उनका पूरा विश्वास नहीं जम जाता तभी तक उन्हें मारा जा सकता है पूरा विश्वास जम जाने पर तो उन्हें मारना असंभव हो जाएगा ऐसा मम्मी सात निग्रहाय प्रवर्तते साध्वि वाह यदि साध्वी किम व राधे ये पिताजी शत्रुओं को वश में करने के लिए ये ही उपाय मेरी बुद्धि में आते हैं मेरा यह विचार भला है या बुरा यह आप जानें अथवा कर्ण तुम्हारी क्या राय है इति श्री महाभारती आदि परवणि विदुरागमन राज्यलम्बपर्वणी दुर्योधन वाक्य द्विशतम उध्याय है इस प्रकार से महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत विदुरागमन राज्यलम्भ पर्व में दुर्योधन वाक्य विषय दो सौवा अध्याय पूरा हुआ